श्री ब्रह्मा जी श्री शंकर भगवान भक्तराज विभीषण जी के पास आए पुत्र वरदान मांगो उन्होंने भगवान के चरणों में प्रेम मांगा विशुद्ध प्रेम और यह वरदान व्यर्थ नहीं जाता भावना शुभ हो तो व्यर्थ नहीं जाती भगवान शुभ संकल्प अवश्य पूरे करते हैं अपने आश्रित भक्तों के श्री तुलसीदास जी कहते हैं राम नाम को सुमिरिबो तुलसी वृथा न जाए लरिकाई को तैरी वो आगे होत सहाय बचपन में लोग खेल खेल में तैरना सीखते हैं तालाब वह तो खेल लगता है पर संकट के समय वही खेल काम आ जाता है लोग कहते हैं कि आज नदी में बहने से बच गए क्यों वो तो बचपन में खेल खेल में तैरना सीखा था इसलिए बच गए तो जो बचपन का खेल था वह संकट में सहायक हो गया मैं भी आपसे कहता हूं कि राम नाम स्मरण करना जिन्हें खेल लगता है तो खेल समझ कर ही स्मरण करें पर यह संकट में अवश्य सहायक होगा इसमें कोई समझे आज विभीषण जी भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए उस पार से इस पार आ गए कपिन भी भी सन आवत देखा भी भी सन आवत देखा जाना रिपुदूत विभीषण जी को राम जी के शरण में आते हुए देखा वे समझ गए शत्रु का दूत है जाना को रिपदूत विशेखा विशेष का यहीं ठहरो ता राख कपी सपहा आए बंदर सब सुग्रीव जी के पास आए वनर लंकापति रावण का भाई विभीषण आया है हम लोगों ने उसे वहीं रोक दिया का, उन्हें वहीं रोके रखो मैं राम जी के पास जाता अब सुग्रीव जी आए श्री राम जी के पास और बोले क्या कह सुग्रीव सुनहु रघुरा आवा मिलन दसानन भाई कहे प्रभु सखा बुझिए कहा कह ई कपीस सुनहु नरना यह प्रसंग बहुत अद्भुत संदेश देता है सुग्रीव जी श्री राम जी से कहते हैं कि महाराज दशानन का भैया मिलने आया है दशानन का भैया रावण नहीं कहा लंकापति नहीं कहा दशानन का भैया श्री तुलसीदास जी महाराज के जो शब्द प्रयोग हैं, वे बहुत सार्थक हैं, इसमें व्यंग है महाराज सोच लो दसान का भाई है इसमें अर्थ क्या है अर्थ यह कि इसकी बात पर भरोसा मत करना ये दसानन का भाई है दस मुख का भाई मतलब जो दस तरह की बात करे उसी का भाई है तो जो दस तरह की बात करता उसका ठिकाना नहीं तो उसके भाई का क्या ठिकाना एक बात और दूसरी बात अगर विचार करके देखे तो रामचरितमानस की पूरी कथा ही दो पर टिकी है दो पर केंद्रित है और दोनों में दस है एक और महाराज श्री दस रथ उनके नाम में भी दस और दूसरी ओर ये दस मुख इसमें भी दस तो दस दस तो दोनों तरफ है दस रथ और दस आनंद दस मुख और यही भी अद्भुत बात है भगवान दशरथ जी के यहां जन्म लेते हैं और दस मुख को मिटाते हैं क्या अर्थ हुआ इसका देखो सीधी सी बात है दशरथ जी रहते हैं अयोध्या में और अयोध्या है संत सभा अनुपम अवध